की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आ जिंदगी पत्रिका के माध्यम से झांकते हैं इतिहास के झरोखे में लेखिका सुलोचना परमार उत्तरांचली का आलेख गढ़वाल की लक्ष्मी बाई वीरांगना तीलू रोतेली। उत्तराखंड की इस पावन धरती पर समय समय पर कई विरांगनाओं ने जन्म लिया है लेकिन तीलू रोतेली ने छोटी सी उम्र में जिस वीरता व साहस का परिचय दिया वह बिरले ही दे पाते हैं। इसीलिए तो इसीलिए तो, तो उन्हें गढ़वाल की लक्ष्मी पाई भी कहा जाता है आइए आइए एक झलक देखें एक इस विरांगना का जीवन।, जीवन आज से लगभग 400 वर्ष, वर्ष पहले की बात है गढ़वाल राज्य के चांदकोट परगने के गुराड़ गांव की थोकदारी गोरला राजपूत जाति के वी भूपसिंह के पास थी व गांव की जागीर उनके वंश में पहले से ही चली आ रही थी उस समय गढ़वाल के राजा बहादुर वीरों को गांव की जागीर देकर उन्हें थोकदार का पद प्रदान किया करते थे भूपसिंह भी अपने पूर्वजों की भांति युद्ध क्षेत्र के महान योद्धा और तलवार के धनी थे उनके दोनों जुड़वा पुत्र भक्तू तथा पतवा बड़े रण थे राजा के आदेश पर दोनों वीरों ने चंपावत के अत्याचारी सरदार का सिर काट कर राजा के सामने रख दिया था उनकी छोटी बहन तीलू ने तो आगे चलकर वह वीरता दिखाई कि गढ़वाल की रणचंडी गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई उसकी याद में आज भी वीरो में बैसाखी के पर्व पर एक मेला लगता है तीलू एक शरारती लड़की थी जो अपनी सहेली बेलू और देवकी के साथ उछल कूद किया करती थी उसकी माँ मैनावती कितना ही रोकती टोकती, पर तीनू कहा मानने वाली थी पेड़ पर चढ़कर उसका फल तोड़कर खाना और अपने भाइयों के लिए लाना उसका पसंदीदा काम था उसके भाई भी उसे बहुत प्यार करते थे तीलू की हर के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता था था। 10-12 साल की तीलू को घोड़ी दौड़ाने में बड़ा मजा आता था कभी कभी-कभी तो वो अपने भाइयों की तलवारों को भी इधर उधर घुमाने का प्रयास करती उसकी इस शौक को देखते हुए पिता ने उसके लिए 14 साल की होने पर एक घोड़ी भी खरीद कर दी साथ ही एक छोटी तलवार भी उन दिनों गढ़वाल में विशेषकर उसके पूर्वी छोर पर कत्यूरियो के हमले होते रहते थे तभी गढ़वाल के इन बहादुर थोकदारों ने अपनी छोटी छोटी सेनाओं द्वारा उनका मुकाबला करना होता था ऐसे ही एक हमले में भूप सिंह गोरला ने सराई खेत पहुंचकर कर लूटमार करते कत्यूरियो को ललकारा युद्ध हुआ तो मगर दुर्भाग्यवश भूप सिंह वीर को प्राप्त हुए फिर तो कत्यूरी सरदार आगे बढ़ते चले गए कांडा खारली में गढ़वाली सैनिकों ने उन्हें रोका भूप सिंह गोरला के दोनों पुत्रों भक्तू तथा पतवा ने घमासान युद्ध किया लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा न छोड़ा दोनों भाई मारे गए और गढ़वाली सेना पराजित हुई। कत्योरियो ने लूट मार की और विजय का हर्ष मनाते हुए वापस लौट गए समय को कौन रोक सकता है वक्त गुजरता, गुजरता है और, और इंसान धीरे धीरे अपने दुखों को भूलता जाता है इन गमों से छुटकारा पाने के लिए मेलों त्योहारों का आयोजन करता है नाच गाने गीत संगीत में अपने मन को बहला लेता है कैसे भी जख्म क्यों न हो, समय उन पर मरहम लगा ही लेता है पर कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ साथ रहते हैं भुलाए नहीं भूलते जीवन का यही चलन है कत्यूरियो के नरसंहार व लूटपाट से दुखी गढ़वाल के गाँव में मेलों के दिन आए लोग मेलों की तैयारी करने लगे मैनावती का हृदय अपने पति के बलिदान से घायल और अपने रणबांकुरे जवान बेटों की मृत्यु से दुखी और व्यथित था उसके दिल को भला मेलों के कोलाहल और मौसम से क्या लेना देना था पर जब गाँव वाले आने वाले मेले को मनाने का आयोजन करने लगे तो उसने अपनी पुत्री तीलू से कहा क्या हमें अपने बैरियों से अपने वीरों के बलिदान का बदला लिए बगैर मेला मनाना चाहिए तीनों कह उठी, नहीं माँ बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं अपने भाइयों और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध जरूर लूंगी अपनी गढ़ भूमि को कत्यूरियो के पंजों से जरूर छुड़ाऊंगी अपनी भूमि की रक्षा के लिए मेरे भाइयों और पिता ने अपने प्राण दिए तो मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ अब यह मेला युद्ध के नगाड़ों से तलवार की झंकार से मनाया जाएगा माँ बेटी ने अपने ग्रामवासियों और आसपास के सभी अन्य गांव वालों को युद्ध की तैयारी करने का संदेश भिजवाया बल्लू प्रहरी से लड़ाई का ऐलान करने को कहा कि वह घर घर यह घोषणा पहुँचाया जाए फिर क्या था तीनो उस समय मात्र पंद्रह वर्ष की थी उस, उस किशोरी ने वीरों का बाना, बाना पहना और शस्त्रों, शस्त्रों से सुसज्जित हुई। उसकी, उसकी दोनों सहेलियां बेलू, बेलू और, और देव की भला कब पीछे हटने वाली थी वे भी तीनू का साथ देने के लिए वीर वेश में तैयार खड़ी थी भगवती राज राजेश्वरी की पूजा करके माता के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर तीलू अपनी विंदुली घोड़ी पर सवार हुई और अपनी सहेलियों तथा अपने ग्रामवासियों की सेना लेकर रण क्षेत्र की ओर चल पड़ी हुड़किया ने अपने हुड़के पर थाप दी। वीरों की बिरुदावली शुरू हो गई। गढ़वाली वीरों के कारनामों को ओजपूर्ण गीतों में गाना शुरू किया तो संपूर्ण सैन्य समुदाय उत्साहित होकर जोश में भरकर कर हुकार करते हुए अश्वरो वीर बाला तिलू रौतेली के नेतृत्व में खैरागढ़ की ओर बढ़ चला साक्षात सिंह वाहिनी दुर्गा के समान दिखती तिलू ने खैरागढ़ पर आक्रमण कर दिया घमासान युद्ध हुआ कई वीरों ने उस संग्राम में लड़ते हुए अपने प्राण दिए पर विजय तिलू के हाथ लगी। लगे को मुह की खानी पड़ी तिलू में नेतृत्व की अजब की शक्ति थी अद्भुत शक्ता थी तिलू ने खैरागढ़ का प्रबंध अपने सुयोग्य वीरों को सौंपा। अचानक उसे खबर मिली कि कुछ कत्यूरियो ने दूसरी ओर से आकर टिकौली खाल पर आक्रमण कर दिया है और अधिकार भी कर लिया है वे अब कांडा की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं तो वह तुरंत अपनी सेना के साथ टिकौली खाल की ओर चल पड़ी शीघ्र ही वहां पहुंचते ही उसने कत्यूरियो पर जोरदार हमला बोल दिया वह स्वयं एक वृक्ष की आड़ लेकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाती रही छह सैनिक बंदूक भर भर कर उसे देते रहे और वह दनादन गोलियां चलाती रही गढ़वाली सेना की विजय हुई और टिकोली खाल पर पुनः गढ़ राज्य की पताका फहराने लगी वह बांझ वृक्ष तब से गोली बांज के नाम से विख्यात हुआ कहते हैं आज भी उसका तना शेष है तीनू ने भौन इंडिया गोट उमरावगढ़ी, गढ़ी महादेव मिलन भवन जहाँ जहाँ कत्यूरी सरदार अधिकार किए बैठे थे उन्हें पराजित किया और मार भगाया इन युद्धों में कई वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। तिलो के लिए अपनी बाल सखियों का विछोर बड़ा ही हृदय विदारक था पर वह जिस मार्ग पर बढ़ी जा रही थी उस मार्ग पर उसका लक्ष्य था सब कुछ सहकर भी दुश्मनों के पंजों से गढ़भूमि को छुड़ाना तभी समाचार मिला कि कुछ कत्यूरियो ने जुंदला कड़ पर अधिकार कर लिया है तो वह और उसके सैनिक अपने वीरों के बलिदान का दुख एवं अपनी विजय का सुख भुला कर जुंदला की तरफ बढ़ चले उसे खेरा कत्यूरी तिलू के इस खेराव से भयभीत हो उठे और उन्होंने सेना के सम्मुख समर्पण कर दिया पराजित कत्यूरियों से हथियार लेकर उन्हें तुरंत गढ़वाल की सीमा से बाहर जाने को कह दिया गया सराय खेत पहुँचने पर उसे अपने पिता तथा भाइयों के प्राणों प्राणोस की याद आई तो वह आक्रोश से भर उठी कत्यूरी सैनिकों पर टूट पड़ी कत्यूरी अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरे इसी भागदौड़ दौड़ मारकाट में तिलू को अपनी विंदुली खोड़ी भी खोनी पड़ी पर उसने सब कुछ भुला कर कत्यूरियों का पूरा सफाया करके ही चैन लिया अपने पिता एवं भाइयों की मृत्यु का बदला लेकर ही उसे संतोष हुआ दिवंगत पितरों को तर्पण दिया तत्पश्चात कुछ समय के लिए विश्राम किया उधर कत्यूरी भी हारते भागते फिर कहीं अन्यत्र जाकर हमला करते लोटमार करना ही तो उनका कार्य था तिलु को खबर मिली की कालिका खाल पर कत्यूरियो ने फिर हमला बोल दिया है तो उसने अपनी सेना एकत्रित करके कालिका खाल की ओर कदम रखा वहाँ पहुँचते ही वह शत्रु सेना से जा भिड़ी। आमने सामने की लड़ाई थी सैनिक एक दूसरे से जूझ रहे थे कत्यूरी सरदार ने तो एक बार सीधे तिलू पर ही तलवार चलाई पर उस वीर सिंह ने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचाते हुए उस पर पलटकर इतने जोर से वार किया कि उसका काम ही तमाम हो गया सरदार की मृत्यु होते ही, ही कत्यूरी सेना में भगदड़ मच गई। लगातार युद्ध से सेना व तिलू भी कुछ समय के लिए विश्राम को आवश्यक समझकर डुमेला गढ़ की ओर बढ़ी। वहाँ पहुँचते ही सैन्य दल अपने अस्त्र शस्त्र को रख कर विश्राम करने लगा तिलू भी आराम से बैठी पर उसके भाग्य में आराम था ही नहीं सेना के नायकों ने सोचा कि इस वक्त आराम करती तीलू और उसकी सेना पर जोरदार आक्रमण किया जाए तो इस वीर नारी के आतंक से छुटकारा मिल जाएगा और हम निश्चिंत होकर गढ़वाल में अपनी लूटमार जारी रख सकेंगे इस भूमि पर निश्चिंत हो राज्य कर सकेंगे बड़ी सोच समझ, समझ के, के बाद कत्यूरियो ने अपने निश्चयानुसार पूरी तैयारी के साथ डोमेला गढ़ की ओर प्रस्थान किया परंतु उस वीर नारी को तभी शत्रुओं के इस आक्रमण की भनक लग गई। वह अपनी सेना को तैयार होकर आने का कहकर स्वयं अकेली ही तलवार लेकर डोमेला खाल शिखर आरोप जा चुकी दुश्मनों की फौज उस अकेली की यह हिम्मत देख कर अवाक रह गई जब उस सिहनी ने अपनी तलवार का चमत्कार और अपना रण कौशल दिखलाया तो शत्रु सेना के आगे बढ़ते कदम रुक गए तभी तीनू का सैनिक दल भी आ पहुंचा। वहां पर जो घमासान युद्ध हुआ उसे आज भी याद किया जाता है तीलू और, और उसके सैनिकों की वीरता से बैरियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा डुमेला खाल का वह स्थान अब वीरों खाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया परंतु तीलू को इस भयंकर युद्ध के पश्चात जब यह समाचार मिला कि गुंगी व पैनो के इलाके में शत्रु सैनिक अभी भी ताक झांक कर रहे हैं तो उसने निश्चय किया कि अब इन दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाना चाहिए वह अपने बहादुर सिपाहियों के साथ उस ओर चल पड़ी घमासान युद्ध हुआ शत्रु सैनिकों को खदेड़ती हुई वह खैरागढ़ तक जा पहुँची उस पर दोबारा अधिकार कर उसका प्रबंध फिर से अपने योग्य वीर व्यक्तियों को सौंपकर विजय के गीत गाती हुई सेना के साथ वापस चली अपने आधार शिविर कांडा की ओर। विरांगना तीलू ने पंद्रह वर्ष में जो संकल्प लिया था उसे पूरा करते हुए वह बाईस वर्षीय नव हो चुकी थी पिछले सात साल उसने युद्ध क्षेत्र में ही बिताए थे तीनों की कार्यशैली उसका व्यक्तित्व उसकी रण कौशलता उसका शौर्य इतना प्रभावशाली था कि तमाम युद्धों में उसे गढ़वाल की सभी जातियों वर्गों व वीरों का सहयोग मिला कई वीरों ने उन युद्धों में अपने प्राण न्योछावर कर दिए उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वह तो सभी की आदर्श वीरांगना थी वह तो गढ़वाल वीरों की परंपरा की प्रतीक थी उसमें अपनी देवभूमि के संस्कार कूट कूट, -कूट कर भरे हुए थे उसने प्रायः जहाँ भी युद्ध जीता वहाँ किसी न किसी देवी की मूर्ति की स्थापना की मंदिर बनवाया पूजा एवं पुजारी का प्रबंध किया तीलू अंत में अपने कांडा शिविर की ओर विश्राम के लिए बढ़ती चली सैनिक भी इतने वर्षों के युद्ध से मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थक चुके थे सभी तल्ला कांडा के पास पहुंचे, अपने अस्त्रो शस्त्रों से मुक्त होकर पूर्ण विश्राम की चाहत में इधर उधर सुविधा सुविधानुसार स्थान पाकर आराम करने लग तीलू आगे बढ़कर नयार के तट पर पहुंची। शीतल जल की लहरों को देखकर उसकी तन मन को शीतल करने की चाह मन में उमड़ी उसने शीतल जल में डुबकी लगाई उसके लंबे केश खुले और उसके चेहरे और जल में अटखेलिया करने लगे एक भगौड़ा कत्यूरी रामू रजवार पास ही झाड़ियों में छिपा बैठा था उसकी दृष्टि अचानक तीलू, तीलू पर पड़ी वह अचंभित होकर देखने लगा कि इस नव ने हमें नाकों चने चबा दिए हैं। वह चुपके से बाहर निकला और उस कायर ने निहत्थी ही पर तलवार से वार कर दिया नयार का पानी लाल हो गया गढ़भूमि की वह विरांगना तीलू नयार की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गई अभी आप सुन रहे थे सुलोचना परमार उत्तराजली का आलेख गढ़वाल की लक्ष्मीबाई बाई वीरांगना तीलू रोते वाचक स्वर भारती परिमल